पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदचते पूर्णश पूर्णमाधा पूर्णमे वशिष्य ओ शा दिशा दिशा दिशा केशवं बादरायण ्रभाष्य क्रथो वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने व्योमद्व्यादेहा दक्षिण ओ शा दिशा दिशा पर ब्रह्मा परमात्मा उनके असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो पांचवा प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण उसमें आए हुए जो महावाक्य है तो प्रथम जो महावाक्य है उसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया आगे जो यजुर्वेद है अर्थात शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद में भी दो है एक कृष्ण यजुर्वेद एक शुक्ल यजुर्वेद तो शुक्ल यजुर्वेद का प्रवर्तक याज्ञवल के मानते लंबी कहानी कहानी में तो नहीं जाएंगे हम तो वही संपायन से अध्ययन कर रहे थे किसी कारण से वो रुष्ट हो गए थे लंबी कहानी तो उन्होंने कहा मेरी विद्या वापस दे दो तुन अपमान किया है करके। तो उन्होंने उस विद्या को उल्टी किया था तो उल्टी करने से उसका रंग कृष्ण वर्णो सावला रंग हो गया और अन्य जितने भी छोटे छोटे ब्राह्मण थे उनको कहा ये विद्या है तुम तितरी का रूप धारण करके उसको ग्रहण करो तो सारे ने उसको ग्रहण किया तित्तरे का इसलिए तैतरिया शाक चला तो तैतरीय शाक ही कृष्ण यजुर्वेद में आता है और याज्ञावल्की के पास कोई विद्या नहीं थी उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य के द्वारा उन्होंने विद्या प्राप्त की थी तो सूर्य के द्वारा प्राप्त करने के कारण उसका नाम है शुक्ल यजुर्वेद हो तो याज्ञावल का प्रवर्तक तो शुक्ल यजुर्वेद में प्रधान रूप से दो शाखा उपलब्ध है था था। हाँ इसमें जो है ना ब्राहदाण में दूसरा मुनिकांड उसका ही है पूरा ब्राहद्दाण उनसे अधिक से अधिक चुपा उसको दो तीसरा और चौथा चौताद्याय है ना वो मुनिकाण्ड है उसको याज्ञावल के कांड भी कहा थे तीन कांड है ना ब्राहदाण वो दूसरा कांड उसके बाद याज्ञावल के द्वारा प्रवृत्त होने से उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद तो शुक्ल यजुर्वेद में भी वर्तमान में दो शाखा है एक माध्यम दिन और कांडव शाखा है इसलिए हम उठा रहे हैं आगे देखिए तीसरे की भूमिका एवं ऋग शाकगतम इस प्रकार जो ऋग शाक के अंतर्भूत ऊपर बताया था ना ऋक्षाक बोल तो गतम अतः में आया हुआ महावाक्य कौन ऐतर के ऐतरिय अरण्य में आया हुआ प्रज्ञानं ब्रह्म वो जो महा था निरुप्या महावाक्या उसका निरूपण किया प्रथम और दूसरे श्लोक के द्वारा आगे ये येजु, येजु का मतलब यहां कृष्ण यजुर्वेद लेना शुक्ल यजुर्वेद ने तो यहां कृष्ण शाक अतः शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण ने बृहदारण्य उपनिषद है ना ये शुक्ल यजुर्वेद या का शाकिया ऐसा तो माध्यम भी है किंतु भगवान बाश्यकार जी ने के ऊपर भाष्य किया मार्मिक भाषा तो इसलिए येजुशाखा में मध्ये यजुशाकासु सप्तमी का बहुचन है यजुशाखा में उन शाखा के मध्य में बृहदारण्यक उपनिषद देखिये यहां भी बृहदारण्यक आगे उपनिषद है गुण हो गया बृहदारण्यक में आकार पड़ा है उपनिषद में ओ है तो गुण हो गया कोपनिषद हो गया तो बृहदारण्यक उपनिषद गो तो ब्रहदारण्यक उपनिषद में गत बोलते विद्यमान कौन महावाक्य अहम् ब्रह्मास्मि अर्थात मई ब्रह्म हूं इति महावाक्य अर्थ ये जो महावाक्य हो गया इस महावाक्या प्रतिपादित अर्थ शब्द नहीं क्योंकि बोध होता है अर्थ के द्वारा शब्द उच्चारण करेगा वक्ता वक्ता उच्चारण करेगा शब्द और उसका अर्थ बोध होगा श्रोता को इसलिए अर्थ लेना तो वाक्य से अर्थ आविष्करणाया यहां भी अकाशवर्ण हो गया वाक्य अर्थ है आगे आविष्करण आया आविष्करण का मतलब उस अर्थ का शोधन करने के लिए प्रकट करने के लिए महावाक्य का जो अर्थ है उसका प्रकट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए कोई बर्थ लीजिए अहम् शब्द शर्तम आह सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि घटकी भूत जो अहम पद है उससे किसको लेना है बता रहे अहम शब्द से अर्थम आह उसको बता रहे श्लोक देखिए परिपूर्ण परा परात्मास्म दे विद्यािणी बुद्धे साक्षाश्चि स्फुरन मिती उस परमात्मा का एक विशेषण विशेषंत्र कैसे वो परिता पूर्णा पिपूर्ण परिता मतलब चारों तरफ से पूर्ण है तो चारों तरफ से पूर्ण का मतलब क्या है तो स्वभाव से ही क्या है हो देश काल वस्तु तीनों से अपरिचिन्न है देशता परिचिन्न भी नहीं है कालता परिचिन्न भी नहीं है वस्तुता वो तीनों से किसी ना किसी से जो परिचिन्न होता है वो अपूर्ण मानता है उसको पूर्ण नहीं माना है देश से परिचिन्न हो तभी भी उसको पूर्ण नहीं माना जाता काल से परिचिन्न हो वो भी पूर्ण नहीं वो अपूर्ण माना जाता तो इसलिए हम परिपूर्ण बता दें केवल पूर्ण में नहीं परिपूर्ण इसलिए देश काल वस्तु तीनों से क्या है वो अपरिचिन्ह है न काल उसको बांध सकता है क्योंकि ब्रहदाण ने कहा दिया वो कालों का भी काल है जिसके द्वारा काल भी प्रवृत्त होता है देश भी बांध नहीं सकता है सारा देश को उत्पन्न वही कर रहा है, और वस्तु भी इसलिए परिपूर्ण परात्मा परमा परात्मा का मतलब है? यहां तत्पद का लक्ष्य देखिये आत्मा तो एक ही दो नहीं सामने एक बड़ा लगाया जीव लगा दिया भेद कर दिया परम लगाने से वो तत्पद का वाच्य बन गया परमात्मा हो गया आत्मा के सामने जीव लगाने से जीवात्मा हो गया तो हम पद का वाच्य हो गया परम लगा दिया तो परमात्मा बन गया और आत्मा के सामने जीव लगाने से जीवात्मा तो आत्मा एक था एक परोक्ष हो गया देखा परोक्ष हो गया तो यह लक्ष्य लेना वो जो परिपूर्ण परात्मा है अश्विन अश्विन बोलते यहां अश्विन का बोलते जगति यहां अश्विन शब्द से लेना जगति यह सप्तमी है किस जगति इस कल्पित जगत में केवल जगत नहीं कल्पित जगत में इस कल्पित जगत में विद्याधिकारिणी देहे वहां लेना अश्विन बोलतो इस जगत में इस प्रपंच में ये अश्विन का अर्थ है तो कल्पित प्रपंच में आज्ञा अनवाई विद्याधिकारिणी देहे वहां तो अधिकारी का एक विशेषण लगा है विद्याधिकारिणी तो विद्याधिकारिणी का मतलब क्षमादि संपन्न से शमादि बाह्य साधन है, है। शमदमतिष है विवेक ये बाह्य साधन षर संपत्ति अथवा साधना चतुष्टय का साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय है ये जो शमादि से युक्त संपन्न और श्रवणादि साधन से युक्त अंतरंग साधन ये अंतरंग साधन दोनों लेना तो साधना चतुष्टय है अनुबंध चतुष्टय है दो चतुष्टय सुना है ना दोनों में अंतर क्या है साधन चतुष्टय भी है अनुबंध चतुष्टय है वो तो ठीक है वो तो ठीक है हाँ थोड़े से अनुबंध चतुष्टय में कौन है चार है ना चार में एक अधिकारी आया तो अधिकारी का विशेषण है विषय विशे, प्रयोजन संबंध अधिकारी चारों से युक्त है अनुबंध चतुष्टय। एक तो हो गए विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन उसमें जो अधिकारी है उसका विशेषण है ये साधन चतुष्टय। अधिकारी को लेके जो होता है वो साधन चतुष्ट ग्रंथ को लेके होता है वो अनुबंध चतुष्ट बस इतना अंतर है यहां साधन चतुष्ट बहिरंग साधन तो क्षमादि बहिरंग साधन युक्त है साथ साथ में अंतरंग साधन कौन है रवणादि साधन युक्त ऐसा विद्याधिकारिणी तो विद्या का अधिकारी देहे दे मतलब यहां देहे बुद्धि वो देह का बुद्धि के साथ अनुवा दूसरे चरण में बुद्धि है ना उसके साथ तो देहे बुद्धि का मतलब सूक्ष्म शरीर में देहा कहने से आपका तीनों आ रहे स्थल भी आ रहे सूक्ष्म भी है कारण तो इसने बुद्धे मतलब सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर क्यों ले रहे हैं अभी बताएंगे तो अर्थात बुद्धि मतलब सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म शरीर है उसके है तो सबका साक्षी है किंतु तो यहां सूक्ष्म शरीर का ले रहा है तो साक्षिताया, शुक। हाँ, साक्षिताया। रूप साक्षी, साक्षी रूप से साक्षितया मतलब श्टित्व साक्षी रूप से स्तित्व स्थित होकर स्पुर साक्षी रूप से अथ साक्षतया साक्षी रूप से स्थित्व लाकर स्फुर सर्वत्र स्फूरित हो रहे कहा अहम इतिरियते जो सर्वत्र स्पूरित हो रहे उसको अहम कहा अभी यहां ग्रंथकार ने देहे बुद्धि बुद्धि को क्यों लिया सूक्ष्म शरीर क्यों लिया स्तूल और कारण को क्यों छोड़ दिया क्या उसका साक्षी नहीं है किन नहीं नहीं निश्चय नहीं अभी हम विवेचन कर रहे किस पद को अहम पद को ये अहम पद किसका धर्म है विज्ञानमय कोष का है जागरण में तो अन्नमय कोष रहेगा ना स्वप्न में तीन कोष रहेंगे ना प्राणमय वो तो जड़ हो गया मनोमय हो गया कर्ण कोटि में गया मनोमय कोष है ये कोटि में पीछे कुछ भी विषय बताया ना पंचकोष में और विज्ञानमय कोष में कर्तृत्व आता है तो कर्तृत्व में अहम होता है कर्तृत्व को लेकर अहम होता है तो इसलिए यहां अहम का वाच्य नहीं लक्ष्य तो अहम ब्रह्मास्मि में आपको अहम पद पकड़ना है ना वो सूक्ष्म शरीर का धर्म है सूक्ष्म शरीर में भी विज्ञानमय कोष का प्राणमय कभी नहीं मनोमय तो करण कोटि में जाएगा और उसमें जो विज्ञानमय कोष है सूक्ष्म शरीर में उसमें अहम अहम अहम होता है मैं हुँ, मैं मैहूं जो कह रहे हैं ना वो विज्ञानमय कोष है उसको साथ लेकर इसलिए उस अहम को पकड़ने के लिए उन्होंने सूक्ष्म शरीर कहा दिया इसलिए उसका साक्षी बता रहे जो अहम हो गया वो वाच्य हो गया इसलिए उसका साक्षी सबका है किंतु तो विशेष रूप से आपको आहम पद का व्याख्या करना है ना इसलिए उसको ले सूक्ष्म शरीर नहीं तो कोई प्रश्न कर सकते हैं तो सुख सुक्षी साक्षी नशे आ आई गया ना वो लक्ष्य ही होता है साक्षी कहने से लक्ष्य ही होता है नहीं तो कोई शंका कर सकते है सूक्ष्म शरीर का साक्षी क्यों है वो सबका साक्ष्य है क्या नहीं इसलिए यहां अहम पदक आपको व्याख्या करना है वो अहम पद धर्म किसका धर्म है विज्ञानय को सूक्ष्म शरीर का है इसलिए हम हाँ सूक्ष्म शरीर का बता दें। तो बुद्धे बुद्धि मतलब देह है बुद्धि बोलते सूक्ष्म शरीर उसका साक्षी रूप से स्थित व स्फुर कैसे स्पुरन हो रहे अहम जो स्फुरन हो रहे उसी का नाम है अहम इतिरियते अर्थात अहम इति लक्षण कथ्य वाच्यत्वेन नहीं लक्षण के द्वारा वाच्यत्व न हो तो हो जाएंगे विज्ञान में इसलिए लक्षण के द्वारा कहा जाता है कौन अहम ब्रह्मास्मि इसमें आया हुआ जो अहम पद है सूक्ष्म शरीर का साक्षीभूत जो सर्वस्फूरित हो रहे उसी को अहम लेना न तो ये जो वाच्य रूप अथवा मित्य रूप अहम नहीं लेना ये अहम मतलब अहम बदह लक्षत्वेना ईद्यते मतलब कट्यते दे। आगे ठीक है इसमें संशय है ना ठीक है ना चलिए आगे देखिए है मैं परिपूर्ण ये मूल का प्रतीक है श्लोक में है ना परिपूर्ण उसका अर्थ कर रहे परिपूर्ण का अर्थ कर रहे हैं स्वभाव स्वाभाविक है स्वभा वो देश काला वस्तुभिर अपरिचिन्ह स्वभावतः ही कैसा है वो देश काल वस्तुभिर अपरिचिन्ह परमात्मा तीनों से अपरिचिन्ह है अर्थात किसी उपाधि से बंदा नहीं परिचिन्न बोलते उपाधि से गहरा हुआ परिचिन्न का मतलब गहरा जैसा जीव है उपाधि से गहरा है ना वो परिचिन्न है यदि भी लक्ष्य है वो परिचिन्न नहीं है वाच्य को क्या माना जीव परिचिन्न हो गए ना वाच्य को लेकर अंतकर्ण से परिचिन्न हुआ अथवा अविद्या से परिचिन्न हुआ वाच्य को लेकर किंतु यह कैसा है अपरिचिन्ह परमात्मा अर्थात यहां भी साक्षी आगे के अश्विन श्लोक में है ना, परिपूर्ण परमात्मा उ तो हो गया देश काल वस्तु तीनों तीनोंपरिचिन्ह से रहित परमात्मा अस्थ का, का रहे माया कल्पिते जगति ये अस्थ है लोक में आया हुआ का ये अस्थ अस्ल तो जगति अस्म का अर्थो जगत में सप्तमी है जगत का सप्तमे जगति बनता है हलंत है ना वो राम का जैसे राम का रामे बनता है और जगत का जगत हलंत है तो कौन सा जगत है माया कल्पित जगति माया के द्वारा कल्पित जगत आगे अर्थ कर रहे विद्या अधिकारिणी ये <खेँ>, मूल का है विद्या अधिकारिणी है ये मूल का प्रतीक है और उसका व्याख्य कर रहे टीकाकार शादि साधन संपन्नत्वेना सबसे पहले शमादि मतलब षड संपत्ति षड संपत्ति से युक्त और विद्या संपादना योग्य और विद्या संपादन योग्य अश्विन वो के साथ अनवाये अश्विन का आगे तो विद्या विद्यासपादना योग्ये अस्म श्रवणादि अनुष्ठानवती देहे तो साधना चतुष्टय संपन्न होकर और जो विद्या मतलब है ज्ञान विद्या का मतलब ब्रह्मज्ञान उस ब्रह्मज्ञान संपादन का योग्यता अतः पात्रता क्योंकि पात्रता भी होती है ना एक तो उस योग्य तो विद्या संपादन बोल तो ब्रह्मज्ञान का योग्य ऐसा अश्विन देहे शरीर में श्रवणादि अनुष्ठानवती देहे केवल देह नहीं श्रवण मनन निदिध्यासनादि का ठीक ठीक से अनुष्ठान बोलतो साधन युक्त उसका कोई अलग अनुष्ठान नहीं किया जाता है जैसा उपासना है कर्म है रवण से अतिरिक्त आपको अनुष्ठान करना पड़ता यहां अनुष्ठान का मतलब इनका खूब विचार के द्वारा साधन युक्त यही अनुष्ठान और कोई अलग नहीं, नहीं तो कहा उनको अनुष्ठान को रोम के लिए ये अनुष्ठान नहीं यहां अनुष्ठान का मतलब है पूर्ण साधन से युक्त कौन तो सा रवण मनन निधिध्यास ऐसा अनुष्ठान युक्त ये देह में इस शरीर में तो देहे आगे देह है ना देहे तो मनुष्यादि शरीर है देहा तो बहुत है क्योंकि सभी अधिकारी नहीं है ना इसलिए अन्य देह को व्यावृत्ति किया मनुष्यादि देह अच्छा मनुष्यादि देहा में भी तीन देह है एक थोड़ा है स्थूल है सूक्ष्म है कारण है देखिये देहे कहने से सब आ रहा था मनुष्य कहा कर अन्य को व्यावृत्त किया और मनुष्य में भी तीन आ रहता तो इसलिए हम बुद्धि करके व्यावृत्त कर दिया तो भी मनुष्य शरीर में भी बुद्धि मतलब बुद्धि उपलक्षित अच्छा सूक्ष्म शरीर तो देह बुद्धि का अर्थ हो गया मनुष्य के शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर उसका साक्षतया उसके साक्षी रूप से स्थूल शरीर का साक्ष्य नहीं है क्या सारे जगत का साक्ष किंतु यहां इसलिए ले रहे ये जो अहम जो भान होता है विज्ञानमय कोष में याद रखें तो विज्ञानमय कोष ये किसमें आता है सूक्ष्म शरीर में आता है, है। स्थूल शरीर में एक कोष आ गया अन्नमय आ गया सूक्ष्म शरीर में तीन कोष आ गया प्राणमया मनोमय विज्ञानमय प्राणमय में दस पूर्जा और मनोमय में छह और विज्ञानमय में एक सत्र तत्व छह को तो दोबारा आ गए ना तो इसलिए सत्र तत्व कही है कोषत्र कही सूक्ष्म शरीर कही उसमें भी तीनों को अलग अलग किया है प्राण अलग है पूरा शरीर से लेकर पैर से नीचा शक्ति प्रदान करता है और मनोमय कोश कोष उपस्थित होता है साधन रूप से और विज्ञानमय कोष उपस्थित होता है कर्ता रूप से तो कर्ता होने से अहम होता है ना तो इसलिए अहम जो धर्म है विज्ञानमय कोश में तो विज्ञानमय कोष आया किसमें सूक्ष्म शरीर में इसलिए हम सूक्ष्म शरीर लिए आए तो सबका साक्षी वो तो वाच्य यहां साक्षी बोल रहे हैं ना वो तो वाच्य है तो इसलिए तो इसलिए अहम वाच्य किसका है सूक्ष्म शरीर धर्म है सूक्ष्म का सूक्ष्म में भी no विज्ञानमय का है तो इसलिए अहम शब्द है विज्ञानमय का विज्ञानमय कोषा सूक्ष्म शरीर में इसलिए यहां बुद्धि का अर्थ क्या सूक्ष्म शरीर का तो बोले सूक्ष्म शरीर ये किसका अर्थ है बुद्धि का तो बुद्धि मतलब विज्ञान तो उसे उपलक्षित सूक्ष्म शरीर साक्षितया उसका साक्षी है वो ऐसे जो साक्षिताया तो साक्षिता का अर्थ कर रहे हैं अविकारित्वे उसमें कोई विकार नहीं वृत्ति में तो विकार हो सकता है किंतु साक्षी में कोई विकार है? नहीं इसलिए बोल रहे अविकारित्वेना अवाभाषा यहां पे आकर्षवण हो गया अविकारित्वेना अवभासकतया तो साक्षितयाक अर्थ कर रहे मूल में जो साक्षिता आ गए ना शब्द उसका अर्थ है मतलब बिना विकार से उनका प्रकाश रूप से विद्यमान है किसका अर्थात ये बुद्धि उपलक्षित सूक्ष्म शरीर का उसका प्रकाशक है तो चित्वा इस प्रकार विकार रहित प्रकाशित करते हुए स्ित्वहा मतलब अवस्थाया स्ुरन स्पुरन, स्पुरन का अर्थ कर रहे प्रकाश मानु वो प्रकाशित हो रहे बुद्धि का साक्षी रूप से सूक्ष्म शरीर को भी क्या कर रहे है वो प्रकाशित कर रहे वो ही अहम इर्यते अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य घटक के भूत अहम पद से वही लेना और कोई अहम नहीं संक्षेप से मतलब यह है सूक्ष्म शरीर का जो साक्षी है वो अहम शब्द से लक्षित है वाच्य नहीं साक्षक हो गया ना सूक्ष्म शरीर साक्षक हो गया ना तो वही बता रहा हूं ना ये दृश्य हो गया ना किसका सूक्ष्म शरीर दृश्य हो गया ना उसके साथ अभी एक करना है ना अभी त्वपद में घूम रहे है ना हम अच्छा कौन है और क्या साक्षी त्वपद का लक्ष्य है तोमपद में दो है ना साक्षी त्वम पद में दो है त्वपद का वाच्य हो गया जीव त्वपद का लक्ष्य हो गया जीव साक्षी साक्षी का मतलब वो केवल दृष्टा मतलब भोक्ता और करता बन जाता है ना तभी वो जीव होता है केवल दृष्टा बनता है तभी वो साक्षी कहा जाता है, है। हाँ लक्ष्य को लेके तो नहीं, हाँ। तो नहीं साक्षी इसलिए है ना साक्षक पदार्थ है दो हो गए ना साक्षी क्यों नाम पड़ा कोई साक्षक पदार्थ है तभी साक्षी हो रहे साक्षा कौन सूक्ष्म शरीर है ना सूक्ष्म शरीर के साथ अटैचमेंट होकर अहम बोल रहे विज्ञानमय में, में। तभी वो वाच्य हो गया सूक्ष्म शरीर न न विज्ञानमय का ना अहम साक्षी स्वयं प्रकाश है किंतु ये है उसके साथ एक करना पड़ेगा ईश्वर साक्षी के साथ साक्षी तो स्वयं प्रकाश है तो ये साक्षी है जीव साक्षी हो गए और वो ईश्वर साक्षी हो गई दोनों साक्षी एक है बाद में सिद्ध करना पहले साक्षी सिद्ध करना पड़ेगा आपको ये जीव साक्षी है ईश्वर जीव और ईश्वर को हटा दीजिए साक्षी एक है बाद में महासाक्षी में जाना चाहता जा। उसको बोलता महासाक्षी ये बाद में है कहने के लिए भी साक्षी बाद में साक्षी का भी बाद होता है वो तो आगे है वो लंबा नहीं जाएंगे समय श्रृति को बताने की दो तरीका है तत्व को एक विधि मुख से बता रहे एक निषेध मुख से दो सारा जगत यदि बाद हो गया साक्षी कहां से होगा जगत हो तभी साक्षी है जगत हो तभी साक्षी है जगत ही नहीं तो साक्षी कैसे रहेगा तो यही बता रहा हूं तो श्रुति दो प्रकार से तत्वों को बता रहे सबसे पहले विधि मुख से एक निषेध मुख से विधि मुख को भी दो भाग किया हुआ तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण तटस्थ मतलब एतो व इमानी भूतानी जायन्ते ऐतरे में आ गया ये तटस्थ लक्षण है तो तटस्थ लक्षण का मतलब कादाचित तत्व सती इतर व्यावर्तक जैसे किसी ने पूछा जा रहे कोई देवदत्ता नाम का को, कोई व्यक्ति है सुना है वैसे भी हम ब्रह्म नाम को कोई वस्तु को सुना है और वहां जाना है तो देवदत्ता नाम को कोई व्यक्ति सुना है किसी से पूछा देवदत्ता का घर कहाँ है तो किसी ने कहा वो जो कौवा बैठा है अथवा तो कबूतर बैठा है वो उनका घर है अभी देखिए देवदत्ता का घर है वो लक्ष्य है और कौवा क्या हुआ लक्षण है उतने में का कौवा उड़ गया फूर्ल करके किंतु देवदत्ता का घर बोध हुआ क्या नहीं बोध तो हुआ वैसा ही यह कौवे के समान यह सारा जगत है यह तो वह ईमान जगत जगत पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं था कौवा पहले भी नहीं था बाद भी नहीं बीच में बैठ गए ना किंतु उस मकान का बोध करवाए क्या नहीं वैसे ही कव्य के समान जगत पहले भी नहीं बाद भी नहीं किंतु ब्रह्म का बोध ये तटस्थ लक्षण है और दूसरे है कि विधि में स्वरूप लक्षण है जैसा किसी ने पूछा देवदत्त का घर कौन है तो बोल दो बड़े बड़े गुंबज है झंडा है और लाल रंग है करके अभी देखिए देवदत्त का घर बोध हो रहे जा रहे, तो रहे का झंडा रहेगा क्या नहीं उसके साथ झंडा भी रहेगा गुंबज भी रहेंगे लाल भी रहेगा इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ये सत्य ब्रह्मा है ज्ञान ब्रह्मा ये रहेगा किन्तु स्ति को यहां संतुष्ट नहीं हुआ चाहे तो तटस्थ लक्षण के द्वारा बता दिया स्वरूप लक्षण के द्वारा बता दिया हाई तो ये भी शब्द है ना शब्द के द्वारा ही बता रहे ना संतुष्ट नहीं हुआ तभी जाके ने शब्द से नहीं बोल रहे आप जो बोल रहे है वो नहीं हाय कौन अंतिम में जो बच जाएगा निषेध करने के बाद जो निषेध का आबादी बच जाती वो तुम कुछ भी मानो उसको शब्द से नहीं बोलेंगे इसलिए महिम ने नहीं बोला अतद्यावृत्तियाम चकितमअपिध्य श्रुतिरपी श्रुति चकित हो बाद में अतद्व्यावृत्ति सारा निषेध करते ये सबसे उत्तम लक्षण माना है निषेध में ब्रहण की पांच बार नहीं बाद में तो इसीलिए इसलिए साक्षी भी अपेक्षकृत है इसलिए मानते हैं हम जब तक हाँ नहीं तो साक्षी भी नहीं रहेगा जैसे पिता पुत्र के अपेक्षा करता है पुत्र ही नहीं तो पिता कहां से वो है। तो कहानी के लिए मानते हैं साक्षी है अमु है करके कहा पड़ता है विधि मुख इसलिए वहां साक्षी को बता रहा है तो साक्षक हो गया सूक्ष्म शरीर ये साक्षक साक्षक बोल दो तो साक्षी का विषय साक्षी जिसको विषय कर है वो साक्षक हो गया साक्षी जिसको प्रकाशित कर है सूक्ष्म शरीर को वो साक्षक ये बोल रहे हैं। तो स्थित्वा अवस्था स्फुरन प्रकाशमानो मनो अहम ईद मतलब लक्षण अहम पदे न उच्यते लक्षण के द्वारा अहम पद शक्ति वृत्ति के द्वारा अहम पद कौन हो जाएगा विज्ञानमय कोश जीवात्मा है किंतु तो विज्ञान में कोष में है ना अहम अहम सूक्ष्म शरीर में रहा जीवात्मा हो तो सूक्ष्म शरीर में विशेष रहता है, स्थूल शरीर में नहीं कारण में भी नहीं तो इसलिए सूक्ष्म शरीर वाचक होगा तो यहां तक अहम पद का तो अर्थात यह अहम पद का मतलब है जो सूक्ष्म शरीर का साक्षीभूत है अहम वो यहां अहम शब्द से लेना इसका मतलब यहां अहम मित्य भी नहीं गौण भी नहीं एक मित्य अहम होता है ना और एक गौण होता है पुत्रादि को लेके होता है गौण और शरीरादि देह को लेके होता है मित्य वो नहीं इसलिए यहां शरीरादि को प्रकाशित करने वाला है दृष्ट साक्ष उसको लेके अहम हो रहा है इसका मतलब मुख्य अहम पदेन उच्चते दे। आग, आगे देखिए अहम ब्रह्मास्मि आगे जो ब्रह्म शब्द है ना उसका और अश्मी का ये बता रहे ब्रह्म शब्दार्थम आहा यह भी ब्रह्म शब्द का अर्थ बता रहे कोई ब्रह्म शब्द से पीछे बताया था न, कोई ना कोई ब्राह्मण नाले अथवा वेद नाले वो भी ब्रह्म का वाचक है ना ब्रह्म शब्द ब्राह्मण को भी बताता है वेद को वो ना इसलिए बता रहे ब्रह्म शब्द स्वता पूर्ण परात्म ब्रह्मशब्देन वर्णिता अस्मितैक्य पश्मा भवाम्य हम यहां भी स्वतः पूर्ण परात्मा जैसे ऊपर जो बताया था ना देश काल वस्तु से अपरिचिन्ह जो है स्वतः है वो परमात्मा वो स्वता परात्मा अत्र अत्र बोल तो यह जो महावाक्य में अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में आया हुआ ब्रह्म शब्द से स्वता पूर्ण मतलब अवस्था देश काल वस्तु से अपरिचिन्ह त्र ब्रह्म शब्दे नहा अर्थात जो ब्रह्म शब्द से तो लक्षण से वर्णिता वहां भी वाच्य नहीं लेना ब्रह्म शब्द का मतलब तत्पद आम शब्द से हो गया त्वपद तो आम शब्द से अपना त्वम पद का लक्ष्य लिया था और ब्रह्मा शब्द से भी पद का लक्ष्य अंततः जाके वहां तत्त्वमशी के जैसा यहां भी हो रहा है ब्रह्मा तो इसलिए तो ब्रह्म शब्देना ना वर्णिता अर्थात ब्रह्म शब्द के लक्ष्य रूप से कटिता ब्रह्म शब्द का लक्ष्य रूप तो अर्थ हो गया महावाक्य में आया हुआ जो ब्रह्म है वो देश काल वस्तु से अपरिचिन्ह ब्रह्म शब्द का लक्ष्य है जैसा वहां आम पद का लक्ष्य है आम शब्द से क्या लिया था आम का लक्ष्य लिया था इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म शब्द का लक्ष्य वो लक्ष्य लक्ष्य को दोनों एक हो गया जैसा वह आम पद का लक्ष्य को भी आम कहा दिया आम अहमपद का वाच्य को भी आम कहा जाता है किंतु यहां जो आम पद का लक्ष्य को लिया और इसी प्रकार ब्रह्म शब्द वाच्य में भी प्रयोग किया जाता है और यहां तो लक्ष्य तो अहम ब्रह्मास्मि जो कर रहे ना ये वाच्य को नहीं लक्ष्य में प्रयोग करने वाला जो अहम लक्ष्य में प्रयोग करने वाला ब्रह्मा उसको एकत्व कर रहे वाच्य में एकत्व बनेगा नहीं तो इसलिए बोल रहे तो, बोल। तो ब्रह्मा शब्द है न वर्णिता अतः ब्रह्मा शब्द के द्वारा लक्षण के द्वारा कथिता तो ये अहम का भी अर्थ हो गया ब्रह्म शब्द का अर्थ तो हो गया अभी अश्मी शब्द क्या कर रहे जैसा तत्व अश में तत्म अशिता यहाँ अहम ब्रह्म अश् अश्वी इति यहाँ अश्मी है इति है अकसवर्ण हो गया अश्मी इति हो गया उसके बाद क्या है ऋण हो गया इति इतिहागे ऐक्य है तैक्य हो गया तो इति ऐक्य ये जो अश्मी शब्द है इति ऐक्य परामर्श दोनों का ऐक्यत्व तो मतलब अभेदेन शामधिकरण अथवा मुख्य शमनाधिकरण अहम और ब्रह्म का यहां समनाधिकाराधिकार है ऐक्यता मतलब सामनाधिकारण चार प्रकार का होता बताया था ना आध्याशिक बाधायाम और विशेषण विशेष और अभेदेना अथवा मुख्य तो यह जो ऐक्य का मतलब मुख्य समानाधिकरण है तो ये बोल रहा है ऐक्य परामर्श अर्थात एकत्व का परामर्श कर रहे मतलब अभेदेना समानाधिकरण बता रहे किन किन में अहम और ब्रह्मा एक है अश्मी बता रहे तेना उसे हुआ क्या तेना, तेना बोल तो ऐक्यत् होने से भवामी अहम ब्रह्म भवामी वहां से लीजिए भवामी है आगे अहम है भवामी है अहम एंड हो गया तो अहम ब्रह्म भवामी तेना मतलब दोनों शमनादिकरण एक है इसलिए अहम भी ब्रह्म भवामी मैं भी अलग नहीं ब्रह्मा भी नहीं ब्रह्मा ही हूं वहां भी नहीं रहेगा ये अर्थ होगा देखिए ठीक है स्वता श्लोक में है ना स्वतः बोल तो परिपूर्ण स्वभाव तो देश कालाधि अनवचिन्ना जो पहले में बताया था ना वही लेना कोई अलग नहीं वही परात्मा है अत्रा मतलब अश्विन महावाक्य श्लोक में अत्र है न अल तो अहम् ब्रह्मास्मि महावाक्य में ब्रह्मशब्देन बोलते ब्रह्म पदेना वर्णित बोलते लक्षण उक्ता न तो वाच्यतयाच्यता नहीं लक्षण वाच्यता एक बनेगा नहीं जैसा अहम शब्द लक्ष्यता लिया था वैसा यहां भी लक्षत एतद् एतद् बोलतो महावाक्यगतेन एक कुशलना महावाक्य में विद्यमान कऊन अस्मी पदे न जो अश्मी पदे न पद्दया दो पद है ना एक अहम पद और ब्रह्मपद उन्मे श्लोकमेन ऐक्यधिकीकाकार बोलते हैं सामनाक्यलक्ष्यम ये सामनाधिकरण्य कहा से लाया श्लोक में जो ऐक्य है ना उसका अर्थ श्लोककार ने कहा ऐक्य कह दिया तो ऐक्यत्व तो का मतलब सामना अधिकरण आप समझ लिये दे। अभेदेना सामान ये तो सामान अधिकरण आपके सामने दूसरा भी आ जाएगा इसलिए अभेदेना सामना अधिकरण्य लक्ष्यम जीव ब्रह्मणक्य जीव और ब्रह्म कहे ऐक्य मतलब अभेदेना सामनाधिकरण्य परामृश्यता अतः उसका ही परामर्श कर रहा है। अर्थात अहम और ब्रह्मा दोनों अभेदेना सामान्य करने एक है उसका परामर्श कर रहे अतः उसका स्मरण करवा रहे परामर्श मतलब स्मरण करवा रहे अहम अलग है ब्रह्मा अलग है ऐसी बात नहीं दोनों एक है ये अश्मी शब्द से बता रहे हैं स्मरण करवा है इत्य इत बोलते तो इसलिए अश्मी इति अहम ब्रह्म भवामि भवा ना भवामि बोल में तो बोलते अश्मी होता है जो श्लोक में अश्मिता अर्थ होगा अहम ब्रह्मा भवामि फलित पहले अहम का वैक्य किया उसके बाद ब्रह्म का वाक्य किया उसके बाद अश्मी दोनों को एकत्व तो बता रहे हैं ये तीनों का फल क्या है दो बता रहे हैं तेना तेना मतलब इस प्रकार अवेद बोध होने से अहम ब्रह्मा भवामी ये फलितार्थ है अहम ब्रह्मा भवामी अर्थात अहम ब्रह्मा अश्मी मैं ही ब्रह्मा हूं अर्थत ये बोध हो गया तो इस प्रकार संक्षेप से विचार हो गया चार महावाक्य दो पहले किया था तो ये माया में जो आत्मा से जो माया है उसकी तीन अवस्था माने मुख्य रूप से ये महावाक्य क्या करते हैं अज्ञान को नष्ट करता मुख्य रूप से। वो भी कौन सा मूल अज्ञान। मूल अज्ञान, तो मूल अज्ञान तो ऐसे ही हट जाएगा अखंडाकार वृत्ति के द्वारा ही मूल अज्ञान नष्ट होता है तो इसीलिए वो जो जो माया है वो तीन प्रकार से माने शास्त्रेण नश्येद शास्त्रे नश्ये पर कार्यक्षय नश्यतिपक्षा प्रारब्धनाशा प्रतिभाष त्रिदा नश्यति जो माया है ये तीन प्रकार से। शास्त्रेण मतलब परोक्ष ज्ञान के द्वारा जो शास्त्र सुन रहे हैं हम लोग उससे परोक्ष ज्ञान होता है तो शास्त्रेण नशेद परमात्र शास्त्र ठीक ठीक से सुनने से पहले हम लोग क्या है जगत को सत्य मान के बैठे और शास्त्र यदि ठीक ठीक से सुनने के बाद उसमें पारात्र्विकत्व तो समाप्त हो गया जगत पारात्र्विक नहीं है ये बात कौन करेगा शास्त्र ज्ञान किंतु तो व्यावहारिक तो है व्यावहारिक मान के बेटे तो इसलिए पहले कार्यक्षमम नश्यति चापरोक्षा अपरोक्षिक ज्ञान होने के बाद तो मतलब व्यावहारिक सत्ता का भी बाध हो गया कार्यक्षमम नश्यति चापरोक्ष चाहे अपरोक्ष चा परोक्षा मतलब अपरोक्ष ज्ञान होने से कार्यक्षम मतलब व्यावहारिक सत्ता का भी बाध हो गया किंतु प्रातिभाषिक बच गया जगत वो कैसा प्रारब्ध नाशात प्रतिभास नाशा जो प्रतिति हो रहे ना जगत वो प्रारब्ध के साथ वो नष्ट होता है इसलिए एवं त्रिदा नश्यति चात्म माया इस प्रकार आत्माश्रित जो माया है वो तीन प्रकार से नष्ट होता है शास्त्र से उसमें पारमार्थिकव नष्ट हो जाती है और अपरोक्ष ज्ञान से व्यावहारिकत्व विवाद हो जाता है और प्रारब्ध से प्रातभाषिकी समाप्त इस प्रकार पूर्ण समाप्त इसलिए ज्ञान होने के बाद प्रतीति तो हो रहे जगत वो कब तक प्रारब्ध तक तो इसलिए माया का जो प्रतीति है वो रहेगा वो निष्ठ होता है तो इसलिए हम लोग ये जो विचार किया महावाक्य पूरा शास्त्र का सार है पूरे शास्त्र में यदि ना पड़े इसको यदि ठीक से यदि आदन किया काम हो जाएगा मां इसलिए जो हम लोगों ने अभी श्रवण भी हो गया मनन भी हो गया साथ साथ और एक बचा है निदिध्यासन वो तो स्वयं को करना पड़ता है स्वाध्याय में दोनों हो रहे प्रवचन में नहीं प्रवचन में एक श्रवण मात्र होता है थोड़ा थोड़ा भले मनन हो स्वाध्याय में दोनों हो रहे श्रवण और मनन मनन बोल तो शंकर समाधान ही मनन है और निधि ध्यासन अपने आप करना पड़ेगा और तो जितना संभव निधि ध्यासन करते हुए ये जो माया के जो है तीसरा तो हम नहीं हटा सकते वो तो प्रारब्ध है तो दो हम अवश्य हटा सकते हैं उतने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और भगवान सबको आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी दे इतना कहते हुए मेरा वाणी उसी परमात्मा को समर्पण ओम शांति शांति शांत। शांत। ओम पूर्ण मदर्णमेद पूर्णापूर्ण मुदचते पूर्णश पूर्णमाध पूर्णमेवशिष्य ओ शा दिशा दिशा शंकराचार्य केशवं बायत्र क्रोथ वंदे भगवत पुनः गुररात्मे ते मूर्ति विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शा तम नमः पार्वती हर हर हादेवशं